शांति शांति शांति शिक से चले चतुर्थ सूत्र चतु हो गया था चतुर्थ चले प्रकृतिण अपूरेण सिद्धि समर्थ्य सिद्धि विनिर्मित नाना कायवर्ती चित्ते तो नाना विचारयती सिद्धि के द्वारा योगी अनेक शर्र बना देता है सिद्धि वीर भी नाना कायावर्ती तो नानाते अनेक अनेकशरी चित्त एक है या अनेक है इसके विचार यदा तो योगी बहुन काया निर्मिमिते बहूं का निर्मीते तकमस्कास्ते अथा अनेकमस्का बहुत बना देता है योगी तो एकमनस्का का एक मन वाले, एक मन ही में है, अथवा अनेक मनस्का अनेकमस्का का अलग अलग मन है। में। तत्र नाना काम प्रति प्रतिचित्तम अभिप्राय भेदा एक परस्पर प्रतिसधान नाता पुर यदि सब शरीर में अनेक मन ऐसा मानेंगे तो प्रत्येक मन चित्त के अनुसार सबका अभिप्राय भिन्न भिन्न हो जाएगा सबका यदि अभिप्राय भिन्न भिन्न होगा एक अभिप्राय का अनुरोध सब में नहीं होगा सब शरीर में एक प्रकार एक एक की इच्छा से सबकी क्रिया चेष्टा ऐसा नहीं होगी परस्परम प्रति संधान हम चलना फिर कौन क्या चाहता है कौन क्या करेगा किसको कुछ पता नहीं चलेगा जिस प्रकार पुरुषांतर एक ही व्यक्ति है उससे भिन्न दस बीस पंद्रह पुरुष बैठे कौन क्या सोचता है कौन कहाँ जाएगा किसको पता नहीं ठीक इस प्रकार योग्य के सर बना दिया सबका चित्र यदि अलग अलग होगा तो फिर अनुसंधान प्रतिसंधान किसको नहीं होगा कौन क्या सोच रहा है कौन क्या करेगा कहाँ जाएगा यह आपत्ति फिर शरीर बना दिया कोई शरीर कहीं चला गया कोई कहा गया दूसरे को पता ही नहीं चलेगा तस्मा एक में वो चित्तम प्रदीपवत विशारित यहा बहुन अपनी निर्माण कायन व्यापनती प्राप्त आ इसलिए ऐसा होना चाहिए एक ही चित्त हो जिसे प्रदीप दीप है उसके प्रभाव फैल करके बहुत घटपटादिक आदि प्रकृष्ट में शव को प्रकाश करती है इसी प्रकार इसके चित्त प्रदिप के समान विस्तार को प्राप्त करके बहुन अपनी निर्माण का आयान व्याप्न थी निर्माण के अधीन शरीर बहुत को व्याप्त कर लेगा एक ही चित्त से अन्य के मानने की आवश्यकता नहीं तो एक ही चित्त अनुसार भी सौ शरीर में और एक चित्त से सब को प्रतिसंदान होगा क्रिया चेष्टा सबके सारे में उसी चित्त के अधीन होगी इति आह इसके प्राप्त होने पर उत्तर देते हैं सूत्र के द्वारा निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रा निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा अस्मिता से अहंकार से ही निर्माण है बहुत निर्माण के अध्ययन चित्त भी बहुत बनाता है योगी भाष्य में अस्मिता मात्रम चित्त चित्तकार उपादाय निर्माण चिता करोति योगी निर्माण निर्माणचित्त बना देता है चित्त के कारण है अस्मिता केवल उसको लेकर के चित्त बना देगा बहुत तथा सचिताने बनती सचिता ने के के बहंती काया सौ शरीर अलग अलग सच्चित सचित्त हो जाएंगे चित्तेन न चित्त वाले सौ शरीर हो जाएंगे अलग अलग चित्त वाले हो जाएंगे यद यव जीव शरीरम तत्सर्व एक असाधारण चित्तान्वित दृष्टम ये लोक में दिखाया गया जितने जीव शरीर है जीवित मनुष्य है पशु आदि है सब एक एक असाधारण चित्त से संबद्ध है सबका चित्त अलग अलग है तद तो यथा चैत्र मैत्र आदि शरीर चैत्र अलग अलग व्यक्ति सबका चित्त एक है अनेक है अनेक हाँ चैत्र मत शरीर में अनेक चित्त है तथा च निर्माण काया निर्माण जो शरीर बनेंगे वो भी अनेक चित्त वाले होंगे ये सिद्धम तेषाषि मन अभिप्राय प्रतिसम्भव प्रत्येक अलग अलग मन सिद्ध होता है इसे अभिप्राय निर्माण माथ चित्ता अनेक चित्तत्वे चिंतिप्रनोधान नाता में त्रोत्तर सूत्र पूर्व में शंका हुई थी यदि चित्त अनेक होंगे तो एक अभिप्राय का अनुरोध का नहीं होगा एक अभिप्राय से सब में चेष्टा क्रिया नहीं होगी और दूसरा है परस्पर का प्रतिसंधान नहीं होगा कौन क्या कर रहा है कौन कहाँ जाएगा कर रहा है करेगा कुछ पता नहीं चलेगा किसको जैसे चैत्र नहीं जानता मित्र के विषय में ये जो दो आपत्ति थी तत्र उत्तरम सुतरम प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम चित्तम अने के प्रवृति भेदे प्रयोजकम् एक चित्त रहेगा वो प्रयोजक होगा सब चित्त का प्रयोजक एकम चित्तम अनेकेश प्रभृतिदे अनेके साम चित्ता प्रभृति भेदे सबके चित्त अलग अलग है सब प्रवृत्ति अलग है सबके प्रवृत्ति का प्रयोजक एक चित्त है एक चित्त के अनुसार सब चित्त में चेष्टा होगी तो एक चित्त प्रयोजक होगा बाकी सब प्रयोज्य नाम चित्ता नाम, कथम एक चित्ताभिप्राय पुरस्त प्रवृतिरि सर्वचितना प्रयोजक चित्तम एक निर्मीते तथा प्रवृति भेद बहुत चित्तों का प्रयोजक एक चित्त कैसे बनेगा एक चित्त के अभिप्राय के पूर्वक सब में प्रवृत्ति कैसे होगी इसलिए इस, क्या करता है जो कि सर्व चित्ता नाम प्रयोजकम एकम चित्तम निर्मी मित का प्रयोजक प्रेरक एक चित्त बनाता है उसी से सब चित्त में प्रवृत्ति विशेष हो जाएगी प्रवृत्ति हो जाएगी प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमे एक अनेक टीका में अभविष्य दोषो यदि चित्तमेकृत्ति मनोनायक न निरमात ये दोष होता कि एक अभिप्राय के अनुरोध सब में प्रवृत्ति सब का परस्पर अनुसंधान प्रतिसंधान नहीं होगा ये दोष तभी होता है यदि एकम चित्तम नाना का वृत्ति मनोनायक न निरमाश्यत निरअमाश्यत निर्माण नहीं करत करता एक चित्त नाना शर्य में रहने वाले का यदि निर्माण नहीं करता तो ये दोष होता किंतु नाना शर्य में रहने वाले चित्त का नायक सब चित्त कायवर्ती मनो का नायक मनो के प्रयोजक नेता एक निर्माण करता है निर्माण तो एक नायक चित्त बन गया प्रयोजक उसके अभिप्राय से सब चित्त में चेष्टा होती है कोई दोष नहीं न चेकम गृहित कृतम प्रातिक मनोभी कृतम वा नायक के निर्माण ना। निजस्व मनसनायक एकम गृहत्वा कृतम एक लेकर जो किया है प्रात्युषिक मनोहि कृतम अलग अलग मनुष्य जो किया गया है एकखथ अनेक लेकर करे मन को करे नायक निर्माण नायक निर्माण करके अनेक मनुष्य करे अथ एक करें निजस्व मनसनायक सैम एक तो अपना मन ही नायक हुआ तो एक मन से करे अलग अलग मन से करे तो करने वाला तो एक होगा इतना वाच्यम सिद्धस्य सिद्ध से नियोग परियोन रीति अत्र पुराण होती अनेक चित्त बनाएगा फिर एक नायक बनाएगा एक लेकर के अलग अलग करता है अथवा अलग चित्त नहीं बनाता है तो कहते कुछ नहीं एक मन नायक होने पर भी अन्य प्रयोजित चित्त बना करके चेष्टा करता है एक होता है प्रयोजक जब प्रमाण पुराना पुराणादि शास्त्र प्रमाण से निश्चित तो होता है उसके पर नियोग और परियोजन प्रश्न और निंदा नहीं है जैसे कहा कहाज्ञा शास्त्र मानना पड़ेगा अत्रण पुराणी एक प्रभु शक्त्या बहुधा ईश्वर भूतःस्मात्त तो बहुधावत एक पुनः ततः एक ही ईश्वर भवती प्रभुशक्तिया बहुधा एक ही ईश्वर प्रभुशक्ति से अनेक रूपों का धारण कर लेते हैं भूत्वा एक होकर के यस्मात् तो बहुधा भवति एक पुनः एक होकर के बहुत हो जाता है फिर एक हो जाता है योगी इस प्रकार है तस्मा च मनसो भेदा जायते चैत एवि एक सूधविधा च बहुधा पुनः मन के भेद उत्पन्न हो जाते सब जितने नाग एक मन का भेद है है एक कविदोह भाग कवि तीन बहुत प्रकार हो गे योग शरीरा करोपनुियाि कच्चि गृह तप्शरे योगी ईश्वर बहुत सरल बनाता है फिर उसका है। उसका विकार करता है, है। हटा लेता प्राप्न्याद विषयान के उग्रम तपश्चरित विभिन्न प्रकार कार्य किससे तो विषय हो करता है किसी के निश्चितों के द्वारा तो उग्रम तपश्चरित उग्र तप करता है सहर सहरेच पुनस्तानी सूर्य रश्मि गणानी व सूर्य जिस गण को उपसार कर लेते हैं अस्त के समय में इसी प्रकार सब चित्तों को खींच करके एक उपसार कर देता है तदित अभिप्रायण आह बहुन चित्ता बहुनाम चित्ता इस अभिप्राय से भाष्य में कहा गया बहुत चित्तों का एक ही चित्त है प्रयोजक उसके अनुसार सर्वत्र प्रवृति होती है आगे में टीकामें तदव उदीतेसु पंचसु सिद्धिचि सिद्धचित्सु अपवर्गभाग्य चित सिद्ध निर्धारय उदितु पंचसु सिद्धचिषु पांच, सिद्ध पांच, सिद्ध पांच प्रकार है पांच प्रकार सिद्धि कही गई जन्म मंत्र औषधिमंत्र जिद्दि इस सिद्धि से पांच प्रकार अपवर्ग भाग्यम चित्तम निर्धारित अपवर्ग वाले चित्त का निर्धारण करते हैं तत्र ध्यान मनाशयम ध्यान जो चित्त ध्यान से जाते चित्त होगा वो होता अनाशयम आशय कर्म आशय रहित आगे जन्म कर्म वासना क्लेश वासना रहित तो होता है आगे जन्म प्राप्त तो नहीं होता है निर्वाण को प्राप्त करता है टीका में तर ध्यानजनाशय आशरती आशया जो रहते हैं कर्म वासना कर्मवासना क्लेश क्लेशवासनाश्च कर्म के संस्कार क्लेश के संस्कार रहते हैं वो आशय हो गया अंतकोण में रहते हैं ते न ये नीदे तदानासेम क्लेश कर्म वासना जिस चित्त में नहीं रहते हैं अविद्यम आशय यस्ते अद आशय ये तम अनाशय अनासयम् बासना रही चिंत तदनाशय चित्त अपीय क्लेशकर्मवासना नहीं तो मोक्ष को प्राप्त करेगा चित्त अपवर्ग हो जाएगा यबंधन तो प्रवृत्तिर्नास्तो नास्त पुण्यपापा संबंध राग देशाभिवेश ये अब क्लेश नहीं है तन्मूलक प्रवृत्ति भी नहीं पुण्य पाप का संबंध नहीं जनिता कस्मात्न रागादिजनित प्रवृति नास्ती राग द्वेष रागद्वेशनिवेशक ज्ञान होने पर राग आदि पूर्वक प्रवृत्ति क्यों नहीं हुई इसका अद्या क्षीण क्लेशाष्य में है पंचविध निर्माण चित्त निर्माण के जनित चित्त जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा जन्म से औषधि से वन से मंत्र के द्वारा तप के द्वारा समाधि के द्वारा सिद्धि कही गई यदेव ध्यान जम चित्तम तदेव अनाशय तदेव अनाशय है मुद्दि ते लिखा गया तदेव अनाशय चाहिए यदेव यद ध्यानजम चित्तम तदेवानाशय तदेव अनाशय ओ चित्त होता है अनाशय तस्वना आशय उसी चित्त में आशय क्लेशवासना कर्म वासना नहीं प्रवृत्ति नहीं रागादि प्रवृत्ति नुण्यपाप का भी संबंध इसलिए पुण्यपाप का भी संबंध नहीं होता है क्योंकि क्षीण क्लेष्वाद योगि चिना क्लेश द्वेष क्लेश नष्ट हो जाने से ओ पुण्य पाप का संबंध नहीं होता है इतरे तो विद्यते कर्मासे अन्य जितने सिद्धि सिद्ध, सिद्ध सिद्ध चित्त बनाते हैं समाधि या सिद्धि को छोड़कर अन्य से कर्मासे हे पीका में ते ते नित्त अपहर्ग भाग्य चि यगा निबंधना प्रवृत्तिना अथना पुण्यपापस रागादीक रागाद प्रवृत्ति क्षेत्र क्लेशा ध्यानजनाशय से मनो अंतरेभ्यो विशेष दर्शय इतरेशा आशयता ध्यान जो अनाशयचिति मन हे वो अन् चित विशेष हे अंत मनोन्तर विशेषम अन्य मन से विशेष दिखाने के लिए इतरेशा आशयता आह अन्य जितने आशय वाले क्लेश कर्मवासना वाले चित्त है उनसे भिन्न है समाधि जो चित्त है सिद्धि से चित्त होता है इतरेशा तो इतर सां तो विद्यतः कर्माशय आगे हेतु, तत्र हेतु आगे हेतु परम सूत्रम अवतार ध्यानजनाशय चित्त ही ध्यानज होता है तेज़ पांच प्रकार सिद्धिजन्य चित्त से हेतुपरक सूत्रधे ये हेतु परक दूसरे सूत्र देते आगे हेतु कर्म शुक्ला कृष्ण योगिन स्त्रिधमत योगिना कर्म अशुक्ला कृष्ण योगियों का कर्म योगी का कर्म अशुक्ला कृष्ण है इतरेश त्रिविधम अन्य का तीन प्रकार है कृष्ण शुक्ल और कृष्ण शुक्ल मिला हुआ होगा मिश्र किन्गियों का है कृष्ण नहीं शुक्ल नहीं अशुक्ला कृष्ण चतुष्पाद कर्म जाति कर्म चार प्रकार है चतुष्पाद चारिपाद वाला, पादा जाते टीका में पदम स्थान चुर्ष समत चार स्थान में रहने वाले चतुष्पदा है जाति यदि साधन सर्वत्र तस् कसी पीड़ा यह बही साधन साध्यम जितने बाहर साधन साध्य होता है तत्र सर्वत्र कस्यचि पीड़ा कुछ न कुछ पीड़ा बाह्य साध्य से कुछ प्राप्त होगा कहीं न कहीं कुछ कष्ट किसी को होता है नहीं ही ब्रहदि साधने भी कर्मणि पर पीड़ा नास्ती बृहदि साधन साधनानि साधना यमण जिस कर्म बृहदि से निष्पन्न होता है पशु आदि साधन से निष्पन्न कर्म तो हिंसा मिश्रित हैदि साधन से निष्पन्न कर्म में भी पीड़ा है पीड़ा नहीं बात नहीं अवघातादि समय पिपिलिका आदि बध संभव ब्रिहन अवहंती अवघात कुटते समय पिपिलिका आदि पिपिलिका आदि से और छोटे छोटे कीड़ होते हैं उनके बध संभव है पीपली का तो दिखेगा और छोटे छोटे दिखेगा नहीं चावल आदि धान के साथ इतने मिलकर रह जाता है चावल में एक कीड़ा उसे चावल के जैसे दिखेगा छोटा छोटा धान में सब में कीड़े होते हैं तो कहीं अवघात समय तो कम से कम कीड़े मकड़ियों के तब तो होता है तो सर्वत्र कसचित पीड़ा है अंतत तो बीजादि बधे न स्तंभादि भेद उत्पत्ति प्रतिबंधा बीज का बधवा तोड़ दिया जो स्तम्भोत्तीण आदि होना था गुल उसका विशेष उत्पत्ति का प्रतिबंध कर दिया बीज का तोड़ने से अनुग्रह से दक्षिणाधि ना ब्राह्मणादि कर्म कर दिया ब्राह्मणों को प्रसन्न कराया किसको कष्ट दिया इसलिए कर्म करेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ कृष्ण भी है भाष्य में पहले सारी प्रकार है कर्म जाति कृष्णा शुक्ल कृष्णा शुक्ला अशुक्ला कृष्णा पहला है कृष्णा तृतीय क्या है शुक्ला और चतुर्थ है अशुक्ला कृष्ण और क्या रह गया शुक्ल कृष्ण द्वितीय है चार प्रकार तृष्णा दुरात्मा नाम दुरात्मा नाम दुष्ट आत्मा ये शाम थे दुरात्मान अंतकर्ण दुष्ट अंत वाले आत्मा साधु अंत करना महात्मा में महान आत्मा ये शाम थे महात्मा नहान आत्मा ऐसा स महात्मा किसके आत्मा महान है किसके आत्मा छोटा ऐसा होगा इस आत्मा क्या था अंतकर्ण अंतकर्ण जिसका महान है अंतकर्ण के आकार भी समान है महान कैसे होगा अंतकर्ण महत्व तो है राग द्विषाध नहीं हो निषिद्ध कर्म नहीं करता है उदार है तो महात्मा है दुरात्मा नाम कर्म कृष्णा है अंत शुद्ध वाले पाप कर्म करेंगे शुक्ल कृष्णा बही साधन साध्या वही साधन से होने वाले कर्म कर्म जाति शुक्ल भी और कृष्ण भी है, है। पुण्य कर्म करते हैं याग आदि करने पर फिर भी कुछ अवगात आदि में कीड़े मकोड़े मरते हैं बद जाता है तो कृष्ण भी मिश्रित हो जाते हैं तत्र पर अनुग्रह द्वारा न कर्माशय पचय साधन साध्या जो कर्म जाति पर अनुग्रह द्वारा पर पीड़ा कीड़े मकोड़े आदि नष्ट होते है अनुग्रह ब्राह्मण भोजन दक्षिण आदि देकर के कर्मा से जो इकट्ठी होता है ये कृष्ण और शुक्ला मिला हुआ है मिश्रित है शुक्ला तपस्या ध्यान बता तपस्य ध्यान करने वाले उनका पुण्य ही है साई केवले मनुष्य आयत अवहि साधना थी ना वही साधन से पुण्य कर्म करेंगे तो भी संख्या में मानते हैं जितने बाहर साधन से कर्म होगा पुण्य कर्म, उसे भी पाप मिश्रित तो हो जाएगा ऐसे ही कहीं कुछ कीड़े मकोड़े का बध हो जाता है मिश्र हो जाता है बहुत पुण्य कर्म भी पाप मिश्रित तो है किन्तु तपस्थ्याय ध्यान बताम ये शुक्ल है इंद्रिय मन की एकाग्रता तप ही कृष्ण चंद्राणी व्रत व्रत करना स्वाध्याय शाखा अध्ययन प्रण जप भगवान का ईश्वर प्रणिधान ध्यान करते हैं इनमें से जो कर्म पुण्य कर्म होता है ये होता है शुक्ला साहे केवल मनुष्य आयतत्वाद अभि साधनाधीन वही साधन के अधीन नहीं केवल मन में ही होता है न पराण पीड़ित होती इसमें शुक्ल कर्म पर को कष्ट देकर नहीं किसी को कष्ट नहीं देकर अपने में मन से करता है ये होता है शुक्ल अशुक्ल कृष्ण संन्यासी नाम क्षीण क्लेशा नाम, नाम चरम देहा नाम। जिनका क्लेश अविध्यास्मिता दि नष्ट हो गए चरम चरम देहो यशाम ते चरम देहाते साम अंतिम देह आगे देह प्राप्त नहीं करेंगे मुक्त हो जाएंगे ऐसे उनका जो कर्म होता है वो कृष्ण नहीं शुक्ल नहीं अशुक्ला कृष्ण योगियों अशुक्ला कृष्ण तत्र अशुक्लम योगी न एव फल सन्यासाद अशुक्ल इसलिए है पुण्य कर्म करने पर भी फल का त्याग फल इच्छा त्याग कर देते फल संन्यास कर दिया और अकृष्ण क्यों अनुत्पादनात। पाप कर्म नहीं करते इतरेशा तो भूतानाम पूर्वमेव त्रिविधम इतर अन्य भूतों का तो तीन प्रकार है कृष्ण मिश्र और शुक्ल तीन प्रकार है टीका में शुक्ला तपस्वाध्याय ध्यानवताम असन्यासी नाम ये शुक्ल है वहा सन्यास कर्म फल त्याग नहीं किया इसलिए शुक्ल कहा गया कर्म फल त्याग कर देने से तपस्या कुछ भी करते हैं तो भी शुक्ल नहीं है शुक्ल उपपादय सा ही शुक्ल इसलिए है अंदर मन के द्वारा होता है बाहर पीड़ा नहीं है वायी साधन नहीं है अशुक्ला कृष्णा ना। सन्यासी नाम सन्यासी नर्शयती सन्यासी कौन अविद्यामित राग द्वेश क्लेश है क्लेश रही ज्ञान विवेक ज्ञान होने पर कर्म सन्यासिनो न ही न क्वचित बही साधन साध्य कर्मणि प्रवृत्ता चित्त कर्म संन्यासी न कर्म का जो त्याग करता है वही साधन साध्य कर्मणि प्रवृत्ति नहीं होती है नहीं वही साधन साध्य कर्मणि नि प्रवृत्ता कर्माणि कर्म कर्मसन्यासी न क्वचि वही साधन साधे कर्माणि प्रभुता कर्माणि प्रभुता किसे न न प्रभुता कर्मी कर्म तो कर्म संयासी न ही नहीं क्वचित वही साधन साधे क्या कर्मा एक दंडा को नी के कार्य के साथ नहीं जुड़ करके कर्म में दीर्घ कर दे तो ऊपर नी कैसे होगा कर्माण हो जाएगा कर्म नहीं ठीक है ये प्रवृत्ता क्या करता है कर्म सन्यासी न जो कर्म कर्मसन्यासी है नहीं प्रथम भोजन कर्म नहीं कहीं भी वही साधन साध्यकर्मी प्रवृत्ता नवंती कर्मसन्यासी न प्रवृत्ता कहीं भी कर्म कर्मसन्यासी कहीं भी वही साधन कर्म में प्रवृत्ता नहीं होते इतना न कर्मासे उनका कर्मा से कृष्ण तो नहीं होता है बाह्य साधने प्रवृत्त नहीं होते इसलिए कर्म पापकर्म नहीं होगा योगा साध्य से कर्मा से फल से ईश्वर समर्पण न शुक्ल कर्मा से योगाुष्ठान करते उससे कर्म तो होगा किंतु वो जो कर्म शुक्ल कर्म होना था उस ईश्वर में समर्पण कर देते फल इच्छा रहित होकर तो करते हैं इससे शुक्ल कर्मा से भी नहीं होता है निरत्य फलो ही शुक्ल उच्य निरत्यय फल यमाशय से अत्य विनाश विनाशरित्य फल वाले कर्म को शुक्ल कहेंगे यस्य फलमेवस्ती कुत तर निरतिश फल तो जो कर्म पुण्य कर्म करते ईश्वर को समर्पण कर दिया उस कर्म का फल ही नहीं है जो शास्त्र में फल कहा गया वो नहीं है स्वर्ग आदि फल जिसका फल ही नहीं तो उसको नित्य फल कैसे के के कहेंगे कर्म जाति चार प्रकार कह करके कथमा कस्य इत अवधारित कतमा कर्म जाति कश्य किसकी किस कर्म जाति होती है तो का कृष्ण योगिना इतरे शाम त्रिविधम अन्य की तीन प्रकार है कर्माशय विविच विविच्य है ना ठीक ठीका में कर्माशय विविच्य क्लेशाशय गति माह कर्माशय का विवेक करके क्लेशाशय की गति कहते ततस्तविपागुण आविर्भ ततस्तपागुणाक्ति तत तद ऐसे कर्म से कर्म के फल है विपाक जाति आयु भोग जिस जन्म में जन्म लेंगे उसके अनुसार ही वासना नाम अभिव्यक्ति अभी किसी जन्म में कोई है आगे क्या जन्म प्राप्त करेगा कभी बंदर बना था पचास जन्म के पहले फिर पचास जन्म के आधे कर्म करते करते भी बंदर बन गया उसके पूर्व जन्म में जो था उसका ही यदि संस्कार अभिव्यक्ति होगा तो फिर पेड़ में छलांग लगाना चढ़ना उसको मालूम होगा बंदर बनना है तो बंदर के अनुसार जो बासना उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी पक्षी बन, बन जाने पर पक्षी में जैसे उड़ने के पूछना नहीं पड़ता कैसे उड़ना पड़ता है बंदर बच, छोटे बच्चे बंदर दौड़ता है कैसे बच्चा उसको पकड़ के रखता है देखो कभी पीठ के ऊपर कभी पीठ के नीचे पकड़ के रखता है छलांग लगाता है पेड़ से एक शाखा से दूसरी शाखा पक्षी उड़ने से उड़ने सीखने के लिए कोई किसके को नहीं पड़ता है जिस जन्म में जाएगा उसके अनुसार उसकी वासना की अभिव्यक्ति होती है मध्य में व्यवधान होने पर भी ये नहीं की पूर्व जन्म में जो था उसी वासना ऐसा नहीं कर्म फल के अनुसार ही सब प्रकार जन्म सबने बहुत बार जन्म प्राप्त करके भोग कर लिया सब प्रकार वासना है किंतु अभी जो जन्म जिसका जैसा है उसके अनुसार ही वासना की अभिव्यक्ति होती है अन्य की नहीं होती है विपाक अनुग्रह कर्म फल के अनुसार ही वासना नाम एवं अभिव्यक्ति होती है यजातीय से पुण्य जातीय से पुण्य जातीय से कर्मन यो विपाक जिस जाती कर्म का जो कर्म फल है भाष्य में ततः का कर्मण त्रिविधम इतरे शाम संन्यासी को छोड़कर बाकी तीन प्रकार शुक्ल कृष्ण और मिश्र तीनों प्रकार कर्म से फिर जन्म प्राप्त करता है तद विपाक अनुगुणा नाम विपाक हे कर्म फल जाति आयु भोग जन्म आयु भोग य कर्मणो यो विपाकस जिस प्रकार कर्म का जो फल होता है तस्य अनुगुणा या वासना उसके अनुकूल जो वासना है अपने उसके अनुसार जो वासना उसकी वासना क्या अभिव्यक्ति होती है कर्म विपाक अनुसरते में अभिव्यक्ति कर्म विपाक के अनुसार ही जो वासना है वही वासना की अभिव्यक्ति होगी नहीं दैवम कर्म विपच्य नारक तिर मनुष्य वासना अभिव्यक्ति निमित्त दैवम कर्म देव को जन्म देने वाले दैव कर्म पुण्य कर्म जो विपच्य कर्म पक पग या फल देने के लिए तो देवताओं के लिए जो वासना उसी की अभिव्यक्ति होगी वो तो ठीक है और नरक में होने वाले नारक तिरक मनुष्य वासना अभिव्यक्ति के निमित्त तो नहीं होगा दैव कर्म देवता प्राप्त कर कर्म है तो देवताओं के वासना का अभिव्यंजक होगा मनुष्य प्राप्त जन्म करे तो, तो मनुष्य की वासना की अभिव्यक्ति होगी नरक में जाएगा तो नरक की वासना किन्तु दैवासना व्यजे दैव कर्म भी फल दिया स्वर्ग प्राप्त तो करेगा तो देवता के लिए जो वासना वो वासना अभिव्यक्त होते हैं वहाँ का भोग अलग है नारक तिरक मनुष्य सूच एवं समान विचारे जिस जन्म को जो प्राप्त करेगा उसके कर्म उसी जन्म के अनुसार ही वासना का अभिव्यंजक होते हैं वैसे वासना की अभिव्यक्ति होती है यह जातीय से टीका में पुण्य जातीय अपुण्य जातीय से यो विभाग पुण्य पुण्यकर्म एक नहीं पूर्व कर्म के अन्य जाति बहुत उसी प्रकार जो पुण्य कर्म उसी का जो फल होता है दिव्य वा नारक वा स्वर्ग में प्राप्त होता है दिव्य दिव्य होता है नरक में होता है तो नारक होता है कर्म का फल विपाक जा, जाति आयुर्भोग जाति जन्म आयु और भोग जन्म भी कर्म के अनुसार आयु भी कर्म के अनुसार भोग, भोग भी कर्म के अनुसार जन्म प्राप्त हुआ आयु कितने समय कितने बसाले है सुख दुख कितने भोगना है ये कर्म का फल है तपाक से अनुगुण कर्म फल का अनुगुणा जो वासना है वो ही वासना की उनकी अभिव्यक्ति होती है ताए वा या वासना कर्म विपाक अनुसरते कर्म विपाक के अनुसार कर्म विपाक अनुसरत अनुसरते अनुकती अनुकरण करते कर्म विपाक कर्म फल के अनुसार जो वासना है वही अभिव्यक्त होते हैं। दिव्य भोग जनिता ही दिव्य कर्म विपाक अनुगुण वासना दिव्य विषय भोग से जो वासना हो दिव्य कर्म विपाक का अनुगुण आगे दिव्य कर्म फल देगा तो उसी वासना की अभिव्यक्ति होगी नहीं मनुष्य भोग वासना अभिव्यक्तु दिव्य कर्म फल उपभोग संभव स्वर्ग में गया दिव्य कर्म फल का भोग करेगा वहां यदि दिव्य कर्म वासना की अभिव्यक्ति नहीं हो मनुष्य भोग वासना की अभिव्यक्ति होगी तो वहां भोग नहीं हो सकता है वहां तो भोग के लिए अभिलाष उपनीतम च इच्छा मात्र से प्राप्त हो जाएगा वस्तु और वहां सोचेगा उठा इच्छा नहीं करके कहीं दूसरे किसके रखा उसको उठाएगा खाने के लिए लोग है ना इच्छा करो तो तुम्हारे लिए भी मिल जाएगा किन्तु इच्छा नहीं करके सोचेगा वहां है जरूर उसमें छाओ खाने के लिए इसी प्रकार सब भोग में किसा किस प्रकार भोग है भोग कैसे उपस्थित तो होता है वो वासना के अभिव्यक्ति होने पर वहां भोग करेगा मनुष्य भोग वासना की अभिव्यक्ति हो जाए तो दिव्य कर्म फल उपभोग संभव नहीं होगा वहां के भोग के लिए अलग वासना है तस्व स्विपाक अनुगुणा है वो वासना कर्म अभिव्यंजन वास या अपने कर्म फल के अनुसार ही जो वासना उनकी अभिव्यक्ति होती कर्म से अभिव्यक्त तो होते ऐसे भोग करेगा यह जो वासना संस्कार कहा गया कहीं कहीं पूर्व प्रज्ञा प्रज्ञा कहते पहले जैसे अनुभव किया था उसकी बुद्धि संस्कार ऐसे ही अभिव्यक्त होते हैं इसलिए जिस जन्म में जाता है जैसे जन्म प्राप्त करता है उसी के अनुकूल ही वासना होती है अभिव्यक्त होने से ऐसे खाद्य ऐसे चलना ऐसे चला लगाना ये सब उसी के लेते हैं अपने आप ही उस खाद्य क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए अपने आप ही खाते नहीं समझ लेते कोई सिखाना नहीं पड़ता है अपने आप ही किसको पत्र पत्थर पुष्पा आदि को घास आदि को सूं करके निश्चय कर देते क्या खाना क्या नहीं खाना सब पत्र नहीं खाते हैं पशु पक्षी जो चलते गो बेड़ बकर आदि जाते खाते हैं वो भी किसको खाना किसको नहीं खाना वो जानते हैं कभी भ्रांति हो जाती है फिर वो जान करके खाते हैं क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए सब अपने आप बिल्ली चूहा को पकड़ना छोटी बिल्ली है वो बड़े आया नेवला उसको देखकर उसके पीछे भाग भागती है और नेवला सब देखता है डर जाती ऐसे कर देखने से डर जाती है चला कि आई पीछे जाती मैंने देखा कि इसके साहस कैसे देखो नेवला बहुत बड़ा है बिल्ली छोटी है वो जाता है तो पीछे छलांगला कर जाता है जैसे उसको पकड़ लेगा उधर तो डर भी लगता है किन्तु उसको तो उसके पीछे जाता है दिन ओम पूर्ण मदह